एब लिंकन पशुओं से प्रेम करते थे एलन जैक्सन आज से बहुत वर्ष पहले केंटकी के जंगलों में एक लड़का रहता था जो पशुओं से प्रेम करता था वसंत ऋतु में उस लड़के अब्राहम लिंकन ने एक लोमड़ी देखी जिसने बच्चे दे रखे थे शरद ऋतु में उसने रेकुना को जंगल में बांझ फल इकट्ठे करते देखा छोटी आयु में ही अब्राहम को एहसास हो गया था कि पशु भी दर्द और खुशी महसूस करते थे और उनकी भी अपनी एक जीवन शैली थी उस लड़के का परिवार पहले केंटकी में और फिर इंडियाना में एक फार्म में रहता था अब्राहम और उनकी बहन शारा पानी लाते थे लकड़ियां काटते थे और बीज बोने और अनाज पीसने में अपनी मां की सहायता करते थे अब्राहम के पिता अक्सर खरगोश या हिरण का शिकार करते थे उन दिनों सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पशुओं का शिकार करना अनिवार्यता ही थी भोजन की व्यवस्था करने के लिए परिवार के हर सदस्य को मेहनत करनी पड़ती थी जब अब्राहम बड़े हुए तो उनका परिवार उनसे अपेक्षा करता था कि भोजन जुटाने में भी वह परिवार की सहायता करे एक दिन उन्हें कुछ जंगली टर्की दिखाई दिए उन्होंने अपनी बंदूक से निशाना लगाया और एक पक्षी को मार गिराया और एक पक्षी को मार गिराया लेकिन उस घायल पक्षी को देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया मैं कभी भी पशुओं का शिकार न करूंगा उन्होंने मन ही मन सोचा और उन्होंने फिर कभी शिकार न किया अन्य बच्चे अक्सर पशुओं को परेशान किया करते थे लेकिन अब्राहम ऐसा न करते थे एक बार उन्होंने स्कूल के बच्चों को एक की पर से कहा एक चीटी भी अपने जीवन को महत्व देती है युवा होने पर अब्राहम स्प्रिंगफील्ड इलेनोय आ गए और वहाँ एक वकील के रूप में काम करने लगे जब वो सिर्फ बीस वर्ष के थे तब उन्होंने एक भाषण दिया जिससे जिसने सुनने वालों को इतना प्रभावित किया कि उसे एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया वहां के महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान उनकी ओर गया लेकिन तब भी अब्राहम पशुओं के लिए समय निकाल ही लेते थे एक दिन वह और उनके मित्र घोड़ों पर सवार होकर कहीं जा रहे थे जैसे वह आलू बुखारों के और सेवो के पेड़ों के एक झुंड के पास से गुजरे ये अब्राहम रुक गए इसी पक्षी के दो छोटे बच्चे चूटे पत्तों के समान उड़कर अपने घोसले से बाहर नीचे गिर गए अब्रा, अब्राहम अपने घोड़े से नीचे उतरे नन्हे पक्षियों को उन्होंने उठा लिया है पक्षियों की न करता, तो मुझे रात भर नींद न आती अब्राहम ने धीरे से कहा उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके मित्र उन पर सन अठारह सौ उनतालीस में एक नृत्य के दौरान अब्राहम के जंगल में घूमना और, और, और वहां पर तीतलियों और कीड़ों और पत्थरों की खोज करना बहुत अच्छा लगता था निकट के नगरों में जिन लोगों को किसी वकील की आवश्यकता होती थी उनके साथ काम करने के लिए अब्राहम जाया करते वह अपने प्रिय घोड़े ओल्ड बॉब पर सवार होकर यात्रा करते थे यात्रा पूरी होने के बाद वो बॉब के पांव जाते थे, थे उसकी नाक सहलाते थे और खाने के लिए उसे गाजरें दिया करते थे एक कुत्ता फिडो उनके जिसके कान लटके हुए थे लिंकन परिवार के साथ रहने लगा अब्राहम और फिडो अक्सर एक साथ बाजार जाते कुत्ता अपने मुँह में कोई पार्सल थामे रहता जब अपने बाल बनवाने के लिए अब्राहम बिली बार्बर की दुकान जाते तो फिडो धैर्य के साथ बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता अगर बच्चों का कोई आ जाता तो अब्राहम के बाहर आने तक राष्ट्रपति पद के, के लिए, लिए प्रत्याशी बने जब वो चुनाव जीत गए तो उनका परिवार वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस में आ गया बड़े खेत से अब्राहम ने निर्णय लिया के साथ नहीं आएगा वॉशिंग ट्रेन की यात्रा लंबी और कठिन थी और परिवार के साथ ले जाने के लिए बहुत सारा सामान था अब्राहम ने अपने पड़ोसी रोल्स को निवेदन किया कि वो फिडो को अपने पास रख उन्होंने रोल्स को फिडो का मनपसंद सोफा भी दे दिया आपको वचन देना होगा अब्राहम ने रोल्स से कहा कि अगर फिडो गंदे पैर लेकर घर के भीतर आएगा तो आप उसे डांटेंगे नहीं उसे कभी भी पिछले हाथी में अकेले बांध कर रखेंगे और जब भी वह दरवाजे को खरोच मारेगा तो आप उसे घर के भीतर आने देंगे फिडो के नए परिवार ने सारी शर्तें स्वीकार कर ली वो देश के नए राष्ट्रपति को मना कैसे कर सकते थे वाशिंगटन जाने से पहले लिंकन परिवार ने फीडो की कैमरे में एक तस्वीर तस्वीर खिंचवाई फोटोग्राफी की तश्वीर कला अभी आरंभ ही हुई थी और यह किसी राष्ट्रपति के पालतू पशु की पहली तस्वीर थी वाशिंगटन में लिंकन परिवार ने अपने नए घर को कई पालतू पशुओं से भर दिया खरगोश कुत्ते बिल्लियां और यहां तक कि उनके पास कुछ बकरियां भी थी अब्राहम के सबसे छोटे बेटे टेड ने एक बार बकरियों को एक कुर्सी के साथ बांध दिया और उन्हें सारे व्हाइट हाउस में घुमाने लगा और एक रिसेप्शन पर आई महिलाओं को कर दिया एक अतिथि ने देखा कि राष्ट्रपति अपनी बिल्ली को जो डिनर के समय उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई थी बहुत लाड़ प्यार करते थे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर लिंकन का टेबी को सोने के लिए चमक से खाना सोने के चम्म से खाना खिलाना शर्मनाक है अतिथि से पूछा अगर राष्ट्रपति ब्यूकेन सोने के चम्मच से खा सकते थे तो टेबी भी खा सकती है नए राष्ट्रपति कई समस्याओं से उलझ रहे थे अठारह सौ यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ राज्यों में सन अठारह में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ राज्यों में दास प्रथा प्रचलित थी जबकि अन्य राज्यों में दास रखने की अनुमति नहीं थी दास प्रथा एक ऐसी कुरीति थी जिसके अनुसार श्वेत लोग अश्वेत लोगों को दास बनाकर रख सकते थे इन दासों से बहुत काम लिया जाता था और उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था अब्राहम लिंकन ने आश्वासन दिया था कि जो क्षेत्र भविष्य में सहन नहीं कर सकती जीतने पर दक्षिण के कुछ राज्य जहाँ दास प्रथा प्रचलित थी यूनियन से अलग हो गए और उन्होंने अपना एक अलग संघ बनाकर नई सरकार बना ली लेकिन अपने देश की अखंडता बनाए रखने के लिए अब्राहम लिंकन युद्ध करने को भी तैयार थी शीघ्र यूनाइटेड स्टेट्स में घृणा तो कर करने लगे अन्य लोगों का मानना था कि वह एक महान व्यक्ति थे साहस के साथ अब्राहम लिंक यूनाइटेड स्टेट की सरकार को सब लोगों की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध कर दिया था युद्ध चलता रहा पर मृत सैनिकों के के के ढेर सूखे पत्तों ढेरों राष्ट्रपति जनरल ग्रांट से मिलने व सेना मुख्यालय जा रहे थे रास्ते में उन्हें बिल्ली के तीन बच्चे दिखाई दिए हाल ही में उनकी माँ की मृत्यु हुई थी उन्होंने उन बच्चों को उठा लिया और उन्हें सहलाने लगे उन्होंने वहां के कर्नल से कहा मुझे विश्वास है कि आप इन मां विहीन बच्चों का ध्यान रखेंगे और इन्हें पीने के लिए दूध देंगे कर्नल ने आश्वासन दिया कि बिल्ली के बच्चों की पूरी देखभाल की जाएगी युद्ध में व्यस्त होने के बावजूद अब्राहम अपने लड़कों के लिए समय निकाल ही लेते थे एक वर्ष क्रिसमस के ठीक पहले टेड को व्हाइट हाउस के बगीचे में घूमता हुआ एक बड़ा टर्की मिला टेड टेड ने उसका नाम जैक रख दिया उसकी गर्दन पर एक रस्सी बांधकर वो उसे व्हाइट हाउस में घुमाने लगा और सब कर्मचारियों से उसे मिलाया अरे, अपने क्रिसमस से, से तुम्हारी भेंट हो गई रसोईया ने टर्की को देखकर कहा क्या? क्या जैक को मारकर क्रिसमस के के के लिए भोज के लिए भोज पकाया जाएगा? टेड राष्ट्रपति मारने न दे वह एक अच्छा पक्षी है और उसे मारना उचित न होगा अब दुख उन्हें उस समय था वह शायद फिर से उनके मन में ही मन में उजागर हो गया लेकिन इस बार घटनाक्रम का अंत अलग होगा अच्छा फिर, फिर सन अठारह सौ चौसठ में अब्राहम लिंकन फिर से चार वर्षो के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए लेकिन गृह युद्ध की समाप्ति और देश के एकजुट होने के तुरंत बाद अप्रैल अठारह सौ पैंसठ में एक हत्या गोली मारकर अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी देश में कई लोगों ने अपने प्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु पर शोक मनाया जब राष्ट्रपति लिंकन को स्प्रिंगफीलोय में दफनाया गया ओल्ड बॉब चांदी के किनारे वाला कंबल पहने शव यात्रा के पीछे पीछे चल रहा था फिडो को भी उसके पुराने घर ले आया गया ताकि शोका को लोग उसे मिल पाए आज हर जगह लोग अब्राहम लिंकन का सम्मान करते हैं क्योंकि वह एक, एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश को अखंड बनाए रखा और दासों की मुक्ति की घोषणा की अब्राहम के पशु प्रेम को लोग आज भी स्मरण करते हैं हर वर्ष थैंक्स गिविंग के उपलक्ष्य पर यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति एक टर्की को क्षमा करते हैं वैसे ही जैसे अब्राहम लिंकन ने कोई सौ वर्ष पहले किया था अब्राहम लिंकन के हृदय में सब जीवों के लिए शांत चाहे वो बड़े हो या छोटे अमेरिका के मूल निवासियों के एक दंत कथा के अनुसार एक जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है उसकी भेंट उन सब जीवों के साथ होती है जिनके साथ जीवन काल में उसकी मित्रता थी अगर ऐसा है तो वायु से जल से और धरती से कई आत्माओं ने अब्राहम लिंकन का स्वागत किया होगा